आज आपके साथ हूँ मैं आपकी निहारिका दीदी आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है गुब्बारे पर चीता इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद्र जी ने तो सुनिए ये कहानी मैं तो जरूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे बल्दे सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था बात यह थी कि इस की स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी इश्तिहार बड़ा आकर्षक था आ गया आ गया आ गया जिस तमाशे को आप लोग भूख प्याज छोड़कर कर के इंतजार कर रहे थे वही बम्बई सर्कस आ गया आइए और तमाशे का आनंद उठाइए बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा न सुना होगा लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था सामने किताबें खोली जानवरों की चर्चा कर रहे थे क्योंकर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी आरोप कैसे बैठेगा पैर गाड़ी के बहुत बड़े बड़े होंगे और तोता तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी आरोप शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागो हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामी से बाहर हो गया छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला मैं तो जरूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे मगर और लड़की इतने साहसी न थे कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ बलदेव अब अकेला पड़ गया मगर वह बड़ा जिदे था दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता शनिचर को और लड़की तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए बलदेव चुपके से खिसककर सर्कस की ओर चला वहाँ ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा इन जानवरों को देखकर बलदेव वन में बहुत झुंझलाया वह शेर है मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो वह भला क्या हाथ ऊंचा उछलेगा और यह का बाग है? जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो मुर्दे की तरह पड़ा है वारे भालू यह भालू है यह सुअर और वह भी काना जैसे मौत के चंगों से निकल भागा हो अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और एक तीन टांग का कुत्ता भी या कर बड़े जोर से उसकी एक टांग किसने काट ली? कुत्ते तो देखे थे पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और दौड़ेगा कैसे उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नह एक आने पैसे भी गए इतने में बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था चले आओ चारानी में आसमान की सैर करो अभी वह उस तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौक पड़ा पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था बलदेव जान लेकर के भागा इतने में एक और तमाशा हुआ इधर चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देकर बिताशा भागा बलदेव को और कुछ न सोचा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़ कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था वह उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था रस्सी छुटते ही वह ऊपर उठा बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए बाद की बात में गुब्बारा तार के बराबर जा पहुँचा बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे मगर बलदेव के तो होश उड़ गए थे उसकी समझ में कोई बात ना आई ज्यो ज्यो गुब्बारा उठता जाता था चीते की जान निकली जाती थी उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर ले जाता है वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट जाता मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी सारा चीतापन भूल गया था आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते डर था अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहा ले जाता है वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था ऊपर से नीचे के आदमी खिलौने से और घर घरौंदे से लगते थे मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था एकाएक एक उसे एक बात याद आ गई उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए उसने एकदम मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़ी जोर से गिरने लगा जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा दरिया बह रहा था फिर तो रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैर निकल आया तो बच्चों अभी आपने सुनी कहानी गुब्बारे पर चीता इस कहानी को लिखा था प्रेमचंद्र जी ने जिसे आज आपको सुना रही थी आपकी निहारिका दीदी आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल बाल चौपाल कार्यक्रम में हम लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही प्यारे खूबसूरत ऐसी किस्से और बहुत से ज्ञान वर्धक बातें आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख हमें जरूर बताइएगा